देवी भागवत छठा स्कंध देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जान से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति जनमेजा ने पूछा मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुख में समुद्र से कैसे उद्धार हुआ उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही लोभ में रचे पचे वे है, है वंशी छत्री बड़े ही दुराचारी थे ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया उसे बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन सुनो जब हैहवंशी है वंशी छत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुँचाने लगे तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गईं वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा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 उसका हृदय भी भय से वंचित न था वंश वृद्धि के लिए जब वहां से भाग चली छत्रियों ने उसे भागते देख लिया जब उन्होंने देखा कि तेज से इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो क्योंकि गर्भ धारण करके जब यहां से भागी जा रही है इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के निकट पहुंच गए भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आए हुए उन छत्रियों को देखकर रोने लगी गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना माता रो रही है इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है कोई भी इसका रक्षक नहीं है यह बिल्कुल निराधार है छत्रियों से संतप्त होने के कारण इसके नेत्र जल की धारा भा रही है जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरणी सिंह के पंजे में पड़ गई हो यो आंखों में आंसू भर कर कापतू ही माता को देखकर कर गर्भस्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही वह जांग चीर कर तुरंत बाहर निकल आया मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो उन मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही छत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली उस बालक की ओर देखते ही वे सबके सब छत्री अंधे जैसे हो गए जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे तब सब ने मन में विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई है हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए इससे मालूम होता है कि इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है क्योंकि इसके पास सतीित्व का महान बल है पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती जो सोचकर वे दृष्टिहीन एवं निराश निराश्रय है, है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए उन्होंने अपने शुद्ध बुध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की कहा सुबगे माता अब तुम प्रसन्न हो जाओ हम तुम्हारे सेवक हैं इसमें कोई संदेह नहीं रंभोरू पाप बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए धामिनी व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए हैं तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं मानदे अब हम तुम्हारे शरण में आए हैं अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद है अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे इसके बाद कभी भी हम ऐसी घृणित कार्य नहीं करेंगे आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए इसमें कोई संदेह नहीं अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो अब से कभी भी भार्गवों के साथ छत्रियों का वैरभाव नहीं होगा हमारे इस प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात हम है, है वंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए सुश्रोणी तुम पुत्रवती होकर रहो हम तुम्हारे शरणापन्न हैं कल्याणी तुम प्रसन्न हो जाओ अब हम कभी भी तुमसे देश नहीं करेंगे